महाभारत पर्व सप्त शांतिपर्व सप्त्यधिकतमोध्याय दुमत्सन और सत्यवान का संवाद अहिंसापूर्वक राज्यशासन की श्रेष्ठता का कथन युधिष्ठिर्वाच कथम राज प्रदार्छेन्न चंचि प्रघात परीक्षा ताम सता श्रेष्ठ तन्में ब्रोहि पिता युधिठिन ने पूछा सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि राजा किस प्रकार प्रजा की रक्षा करे जिससे उसको किसी की हिंसा न करनी पड़े वह आप मुझे बताने की कृपा करे भी हर मम इतिहास पुरातनम धुमसेन से संवाद सत्य बता जी ने कहा इस में राजा सत्यवान के साथ उनके पिता का जो हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है सत्यवानी सोम पितरे वुशासनान हमने सुना है कि एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता के आज्ञा से बहुत से अपराधी सुली पर चढ़ा देने के लिए ले जाए जा रहे हैं उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर ऐसी बात कही जो पहले किसी ने नहीं कही थी अधर्मताम जाति धर्म हो जाति अधर्मश्च वधो नाम भवे धर्मो हो नहीं तदवित मरहती पिताजी यह सत्य है कि कभी ऊपर से धर्म सा दिखाई देने वाला कार्य अधर्म रूप हो जाता है और अधर्म भी धर्म के रूप में परिणत हो जाता है तथापि किसी प्राणी का वध करना भी धर्म हो ऐसा कदापि नहीं हो सकता वाच वधो धर्मो धर्म को जात चेत भवेशेन्न सत्यवन शंकर भवेन दिमत्सेन ने कहा बेटा सत्यवान यदि अपराधी का वध न करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्या हो सकता है यदि चोर डाकू मारे न जाए तो प्रजा में वर्ण संकरता और धर्म संकरता फैल जाए ममेतमित नित प्रवतेत कलौयुगे लोकयात्रा नयान चे अथम चेतना कलयुग आने पर तो लोग यह वस्तु मेरी है इसकी नहीं है ऐसा कहकर सीधे ही दूसरों का धन हड़प लेंगे इस तरह लोक यात्रा का निर्वाह असंभव हो जाएगा यदि तुम इसका कोई समाधान जानते हो तो मुझसे बताओ सत्यवान वाच सर्वे ते त्रयो वर्ण कार्या ब्राह्मण बंधना धर्मपाश निबद्धा अन्प्यति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 अप अपचरे तम तमाचक्षे तय दुजह अयम बे नृण होते तस्मिन राजा प्रधारिये इनमें से जो भी ब्राह्मण की आज्ञा के विपरीत आचरण करे उसके विषय में ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता है तब राजा उसी व्यक्ति को दंड दे तत्वाभेदेन यास्त्र तत्कार्य विधम असमीक्ष कर्मा नीतिशास्त्रम जो दंड विधान शरीर के पाँचों तत्वों को अलग अलग न कर सके अर्थात किसी के प्राण न ले उसी का प्रयोग करना चाहिए नीतिशास्त्र के आलोचना और अपराधी के कार्य पर भलीभांति विचार किए बिना ही इसके विपरीत कोई दंड नहीं देना चाहिए दस्यु दस्युन्हत्ति वे राजा सोवा भार्या माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेण तेन परेणापकृतो राजा तस्मा सम्यक प्रधार ये राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत से निरपराध मनुष्यों को मार डालता है और इस प्रकार उसके द्वारा मारे गए पुरुष के पिता माता स्त्री और पुत्र आदि भी जीविका का कोई उपाय न रह जाने के कारण मानो मार दिए जाते हैं अतः किसी दूसरे के अपकार करने पर राजा को भली भांति विचार करना चाहिए जल्दबाजी करके किसी को प्राण प्राणदंड नहीं देना चाहिए असाधुश्च एव पुरुषोलभते शील में कदा साधुश्चापी य साधु सोभना जायते प्रजा दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधरकर सुशील मन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की संतानें भी अच्छी निकल जाती है न मूलघात कर्तव्यो नातन अपि स्वल्प अवधि नय प्राचित इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए किसी की जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है अपराध के अनुरूप साधारण दंड देना चाहिए उसे से अपराधी के पापों का प्रायश्चित हो जाता है न उद्वेजन बंधे अपराधी को उसका सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए अथवा उसे कैद कर लिया जाए या उसके किसी अंग को भंग करके उसे कुरूप बना दिया जाए परंतु प्राणदंड देकर उनके कुटुम्बियों को क्लेश पहुंचाना उचित नहीं है इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे यदा पुरोहितं वाते ते जो शरण शिण करम पुनर्ब्रह्मण न पाप तदा सदा विसर्गमहासन बिभृद्दंडाजनम मुंडो ब्राह्मणोर्ति शासनम यदि शरण चाहने वाले ढाकू या दुष्ट पुरुष पुरोहित की शरण में चले जाए और यह प्रतिज्ञा करे कि ब्राह्मण अब हम फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए यह ब्रह्मा जी का उपदेश है सिर मुड़ा कर दंड और मृक्चर्म धारण करने वाला सन्यासी ब्राह्मण भी यदि पाप करे तो दंड पाने का अधिकारी है गरीजांसो गरीजांस अपराधे पुनः पुनः तथा विसर्ग मरहंता न यथा प्रथमे तथा यदि मनुष्य बार बार अपराध करे तो प्रमुख विचारक गण उसके अपराध के लिए गुरुतर दंड प्रदान करें उस अवस्था में पहले बार के अपराध की भांति वे बिना दंड दिए छोड़ देने के योग्य नहीं रह जाते हैं दुमत्वाच यख्य रं संयं तुम समय प्रजा सतावान प्रोचते धर्मो हो या बन ने कहा बेटा जहाँ जहाँ भी प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर नियंत्रित करके रखा जा सके वहाँ वहाँ वैसा करना धर्म ही बताया जाता है जब तक कि धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक ही वहाँ ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए अहन्यपाणेश पुनः सर्वपरा भव पूर्वे पूर्वतरे चुषाशम जददव सत्यभूयेष्ठा अल्पद्रोहाल्पमह पुरा दिग्दंडवासे वाग्दंड तदनंतर यदि धर्म का उल्लंघन करने पर भी लुटेरों का वध न किया जाए तो उनसे सारी प्रजा को कष्ट पहुँच सकता है पहले और बहुत पहले के लोगों पर शासन करना सुगम था क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी पहले अपराधी को धिकार देना ही बड़ा भारी दंड समझा जाता था तदनंतर अपराध की मात्रा बढ़ने पर वाग दंड का प्रचार हुआ अपराधी को कटुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा आसी दान दंडोपते पर इसके बाद आवश्यकता समझकर कर अर्थदंड भी चालू किया गया और आजकल तो वध का दंड भी प्रचलित हो गया है बहुत से दु दुष्टात्मा मनुष्यों को तो प्राण प्राणदंड के द्वारा भी काबू में लाना या मर्यादा के भीतर रखना असंभव सा हो रहा है नुर्मनुष्याण न देवानाम इतिश्रुति न गंधर्व पितृणाम च कह कश्यन कश्यन सुनने में आया है कि डाकू मनुष्यों देवताओं गंधर्वों अथवा पितरों में से किसी का आत्मीय नहीं होता इतना ही नहीं इस संसार में कौन लुटेरा किसका है यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कोई डाकू किसी का नहीं होता है यही कहना यथार्थ है पद्मान चापिधतम तेसु यह बुद्धि वह तो मरघट में जाकर मृत शरीर से चिन्हभूत वस्त्र आदि उतार लाता है और देवताओं की संपत्ति को भी लूट लेता है जिनकी बुद्धि मारी गई है उन डाकुओं पर जो कोई विश्वास करता है वह मूर्ख है सत्यवान वाच साधुन परि अहिंसा कस्य भूत भव्य लाभेना सत्यवान ने कहा पिताजी यदि आप लुटेरों का वध न करके साधुओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं अथवा उन दस्यों को ही साधु बनाकर अहिंसा द्वारा उनकी प्राण रक्षा नहीं कर सकते तो भूत वर्तमान और भविष्य में उनके पार्थिक लाभ का उद्देश्य सामने किसी ृता बहुत से नरेश लोगों के जीवन यात्रा का यथावत रूप से निर्वाह हो इस उद्देश्य से बड़ी भारी तपस्या करते हैं वे राजा अपने राज्य में चोर डाकुओं के होने से लज्जा का अनुभव करते हैं इसीलिए प्रजा को शुद्ध सदाचारी एवं सुखी बनाने की इच्छा से वैसी तपस्या में प्रवृत्त होते हैं मित्रा शमान सुकृतो न कामा दघ्नती शोकते नहीं वह चाहष्टम सासते प्रजा जब प्रजा में दंड का भय उत्पन्न किया जाता है तब सत्कर्म प्रायण होती है अतः भय दिखाकर प्रजा को धर्म में लगाना ही दंड का उद्देश्य है किसी का प्राण लेना नहीं राजा लोग अपनी इच्छा से दुष्टों का वध नहीं करते हैं श्रेष्ठ नरेश प्राय सत्कर्मों और सदव्यवहारों द्वारा ही दीर्घ तक प्रजा प्रशासन करते हैं श्रेयस श्रेयसोप्यवृत्त लोको अनुर्तते सदैव हे गुरो वृत्तम अनुवर्तंत महानवा इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजा के सदव्यवहार का सब लोग अनुसरण करते हैं मनुष्य स्वभाव से ही सदा बड़ों के आचरणों का अनुकरण करते हैं आत्मानसमाधा समाधि सती अपराण विषय जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का दास हो रहा है अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं यो राग यो दंभ न किंचन कुद सांप्रतम सर्वोपाय नियम पापा निवर्तते यदि कोई मनुष्य दम्भ या मोह के कारण राजा के साथ किंचन मात्र भी कोई अनुचित बर्ताव करने लगे तो सभी उपायों से उसका दमन करना चाहिए ऐसा करने पर वह पाप कर्म से दूर हट जाता है आत्मिवादो नियंतव्य हो दुष्कृतम संता दंड ये च महादंड अपि बंधु उन जो राजा पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो उसे पहले अपने मन को ही भश में करना चाहिए फिर अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करे तो उनको भी भारी से भारी दंड देना चाहिए यत्र वै पाप कृचो न बहदुखम अर्चति वर्धनते त्रापारी धर्मोसती च्रुव जहाँ पाप करने वाले नीच को महान दुख नहीं भोगना पड़ता है वहाँ निश्चय ही पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है उन ये कारुण्यशीलस्तु विद्वान् ब्राह्मणोन्वशा ये चैनुशिषस्मी पूर्वयस्तात पितामी आश्वास यदि सुभ्री समुक्रोशा एतत् प्रथम अकल्पेन राजा कृतयुगे जयेत पिताजी एक दयालु एवं ब्राह्मण ने मुझे यह सब उपदेश दिया था उस समय उन, उसने कहा था कि तात सत्यमान मेरे पूर्वज पितामहों ने मुझे आश्वासन देते हुए अत्यंत कृपा पूर्वक ऐसी दीक्षा दि, दी थी इसीलिए राजा को सतयुग में जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है पूर्वोक्त प्रथम श्रेणी के अहिंसा में दंड द्वारा ही प्रजा को वश में करना चाहिए पाद ने धर्मे नेतायुगे तथा द्वापर ऐपाधे त्रेता युग आने पर धर्म का प्रचार एक चौथाई कम हो जाता है द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं परंतु कलयुग में तो धर्म का चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है तथा तो कलयुगे प्राप्ते रागो दुश्चरते न भवे काला विशेषेण कलाधर्म से षोशी इस प्रकार कलयुग उपस्थित होने पर राजा के दुर्व्यवहार से तथा तो उस काल विशेष का प्रभाव पड़ने से संपूर्ण धर्म की सोलहवीं कला मात्र शेष रह जाएगी अथवा प्रथम अतः प्रथमकल्पेन सत्यवन संकर भवेन आयुशक्ति काल चय आदि सेन् सत्यवान यदि प्रथम श्रेणी के अहिंसात्मक दंड से धर्म और अधर्म का सम्मिश्रण होने लगे तब दंडनीय व्यक्ति की आयु शक्ति और काल को ध्यान में रखते हुए राजा यथोचित दंड के लिए आज्ञा प्रदान करें सत्यायी यथा ने हाँ जह्याधर्म फलम महत भूता अनुकंपार्थम मनु स्वयंभु प्रवीण स्वयंभु मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का उपदेश किया है जिससे जगत में वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रह जाए ये महाभारत शांति परमि मोक्ष धर्म परमि नमस्ते नत्य सत्यवत्वाद सप्तष्टधिक्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नुमससेन और सत्यवान का संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ